देता जब तक तीन घंटे हो जाता तो उसका उत्तर क्या है तो देखा जनता बस जिसके सामने कोई उत्तर नहीं तो डंडा दिखाता वो रावण अपनी लेकर के चंद्राह तलवार लेकर के वो चल करके दिखा देता की तुमने देखी तलवार ये, ये उत्तर इस प्रकार का ये आप जानते हैं संसारी प्रवृत्ति इस प्रकार की है रावण के चरित्र को दिखा करके निशासनों को दिखा करके संसारी व्यक्तियों की जो प्रवृत्ति है उसका भी चित्रण करना था तो वो सब विस्तार करके दिखा दिया कि तो देखो कैसे कैसे लोग संसार में होते हैं। जैसे रावण अपना रावण का जब अपना स्वार्थ लगा तो मारिच के पास जाकर के प्रणाम करता है तो बस दुनिया के लोग अपने अपने स्वार्थ में किसी प्रकार से किसी शब्द सामने जा करके पैसे में है हाथ जोड़ने लगते हैं गिनती करने लगते हैं जिनसे कभी उन्होंने अब ये सब संसारी प्रवृत्ति है तो जब ये रावण में ये सब प्रवृत्ति दिखाते हैं तो इसके मानेगुण है और ये सब जितने भी दुर्गुण है ये सब निशाचरी प्रवृत्ति निशाचरी दुर्गुण है और ये प्याग के है इसलिए दिखाते है इसलिए नहीं दिखाते की केवल चित्र मान करना है आखिरी स्वभाव को अच्छी बात थोड़ी असर बनना किसी से बेटे तो देव भाव तो तो अच्छा है कि असलभाव अच्छा है शिवरी कहे की हाँ देवत्ता अच्छा है असल होना अच्छा नहीं है <laughs> लेकिन असल होना अच्छा नहीं है तो आखिर प्रवृत्ति में तो छोड़ो hmm? स्वभाव आश्योड़ो लेकिन व्यक्तियों को पता ही नहीं आखिर स्वभाव जैसे कहते हैं आश्चरी प्रवृत्ति क्या है उसे पता नहीं होता <laughs> अब देवी जब को समझाता है <laughs> तो ब्राह्मण कहकर तिस्पता जाओ भवन कुल कुशल विचारी सुनंद जरा दिन गुरु जी में मूल कर सिंह बोधागम समान को समायनुमा निरोधे नहीं कल्याण श्री मरणी तरुषदी वैद बंदत विधानसुनी उभय के आज मरना रघुनायत सरना उतर देश गुणिपयारी कशनमरघु रघुपद शरना अत जी तो साधन संगा चलाराम पद प्रेमंगा मन यति हर सना आज दे परम शनि निज परम से तम से लोचन सुफल कर सुख पानी अनुज समेतृदानिकेत पद मनलाण गायक क्रोधगा कर भगती अब सही बसकर तो सुख देना साथा देना साथा देना साथा सर सरसमानि सौ मुखसागर हरी मम पाचे सरदार हरे सरासलान धन्य नमो समया जाओ भवन कुल कुशल विचारी तो अंत में मारिस ने कहा कि देखो तुम इस चक्कर में मत पढ़ो वहां सीता गीता के हरण में ये तुम्हारी सब योजना सब व्यक्ति है सिवाय तुम्हारे विनाश होने के और उसमें कुछ लक्षण नहीं दिखाई देते हैं इसलिए अगर तुम अपनी कुसन चाहते हो तो तुम यहीं से लौट जाओ अपने घर जाकर के शांति से बैठो बास ये सब कुछ मत ये मारिस ने समझा दिया तो इसके माने है ये कि मारीस ने मना कर लिया कि हम तो नहीं जाते तुम्हारे साथ बनने के लिए छलवल तो करने के लिए और राणा ने सुनिए सुनकर क्या किया कि जरा बहुगारी जहां ये मारी की बात सुनी तो जरा मैंने आग लग गई मैंने क्रोध आगे बहुत और जीने से बहुगारी माने कोई तर्क वर्क कोई नहीं <laughs> ये नहीं कि हाँ तुम तो बताते हो किस प्रकार के ऐसे हैं बड़े शक्तिशाली है, हैं अपना में तो वो कहे कि देखो मेरे पास इतनी शक्ति है मैं ऐसे नहीं ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा वो तर्क और कुछ देता अब वो केवल जो वो हो तर्क में देकर के सीधे सीधे से जो वो हो लड़ने लगता है उनसे गाजिया देता है उनको मारी और गुरु कहता है कि गुरु जी को मूर कर्श मन बोला क्या कैसा चक्सा तुम तो हमें ऐसे शिक्षा दे रहे हो जैसे तो हमारे गुरु हा? ऐसे तो वो समझता है? है, है, है कि हम राजा काम है सत्यशाली काम है ये मारिच क्या होता है कि तुमको साधारणगत समझता है कैसा तो हमारे गुरु बनते हो हमको शिक्षा देने से नहीं हो ऐसे करके वो बोलता हम देखो लोग संसार में तो करते ही है मैंने बिल्कुल मैंने तुलसीदास जी ने जगह जगह जो कुछ उन्होंने देखा तो सब घटे रहेगा रहे सब इनके हिसाब ऐसी देखो इस प्रकार भी कहते हैं कि तरह बोधा कब जब वही समान इन समान को जोधा इन कवियों को लो लोग कहते हैं कि इनकी शक्ति बड़ी बड़ी सावधान सचेत होते हर चीज को ये बड़ी सावधानी से देखते हैं बड़ी हो ग्री हो सूक्ष्म हो स्थल हो लोगों की मनोवृत्तियों को भी भावनाओं को भी ये सब कभी लोग जो है वो कभी कहलाते हैं संस्कृत का कवि शब्द जो है वो <laughs> कोई रचना लिखने वाला जो है कोई बात बनाने वाला बनाने वाला कभी नहीं कहलाता संस्कृत में संस्कृत में कभी कहलाता है दृष्टि बड़ी सूक्ष्म हो और जहाँ में जाए कर ऐसी होता है कि सूर्य का प्रकाश दुनिया तो में पड़ता है तो वो तो सब देखते ही है कभी और जहाँ कभी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता जो हमारे भीतर क्या हो रहा है क्या हो रहा है वहां से प्रकाश कहा पहुंचता है तो लेकिन कभी वो भी सब देख लेता ऐसे यह सूक्ष्म दृष्टि को इस प्रकार के समन्द्र में पढ़ा वो भी उसकी दृष्टि भी बड़ी बात को सब जीवन में वो रहता है और जहाँ जो कुछ बात देखता बाबा क्या क्या राज दरबार दरबार में होता है राजा कैसे करते हैं उनका कैसे लगता है है है कोई देखा दरबार दरबार लेकिन की देखो देखो देखो लोगों बातचीत सब सब उनको उनको सब. अनुभव इस प्रकार का चलता तब तो कहते हैं कहू जब मन समान, तो समान को जोधा वो कहता गुरु को समान समझाता करने वाला तो कहीं कोई नहीं तब तो हमारी जय हृदय अनुमाना हमारी देखा कि इसके पास कोई उत्तर नहीं है ये केवल झंझट करेगा तो नोधे नहीं, नहीं कराना तो देखो अब यार नीति आ गई बहुत बार सूख नीति की बातें सुनते आए हैं देखें आना नौ लोगों का विरोध करने से कल्याण नहीं है मन नौ व्यक्तियों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए कौन कौन है आप जिन लीजिए अगली गलती में नौ बिना शस्त्री मर्मी प्रभु पांच सख वैध कवि धनस गुणी इस प्रकार के नौ लोग हैं इनसे विरोध नहीं करना चाहिए शस्त्री मन है अगर हम निःशस्त्र हैं हमारे पास हाथ में कुछ नहीं है और दूसरा अस्त्र लेकर के हमारे सामने आया और उससे हम लड़ने को तैयार हो जाए तो शस्त्र वाले से बिना शस्त्र वाला कैसे जीतेगा इसलिए जब तक कोई शस्त्र के सामने खड़ा हो तो उससे विरोध नहीं करना चाहिए शस्त्री मर्मी मर्मी मैंने मर्म को जानने वाला भेद जानने वाला, जैसे विभीषण था लंका में था, सब भेद कि रावण क्या है कैसा है कितनी शक्ति है कितनी सेना है उसके किले में कितने दरवाजे हैं, कहा है, कितने सैनिक रहते हैं और रावण की नाभि में क्या है ना में क्या है सब विभीषण को सब पता राहण ने भी विरोध किया तो गलती हो गई ना उससे तो इस प्रकार का राष्ट्र जानने वाला है उससे विरोध नहीं करना चाहिए थोड़े दिन पहले की बात है कानपुर में एक जगह एक मुनिम जी थे तो सेठ जी ने मुनिम जी से विरोध कर लिया <laughs> तो को था के के था कि इनके के के है है और पायों में हुआ कैसे, कैसे, कैसे मुनीण, मुनीण से किसी कारण से ज्यादा विस्तार नहीं करते तो उनसे जब विरोध हो गया तो मुनीम जी ने इनकम टैक्स लगा करके तो वहां उनसे बता दिया कि इनके पास ऐसा जो है तो किताब का तमाम पैसा इनके पास निकलता सब प्रमाण बता दिए सब बता दिए लेकर के इनकम टैक्स के सब ऑफिसर पुलिस पुलिस लेकर के सारा तर जहां जहाँ बता दिया कर, सीधे था सीधे वहीं कोई ढूंढने नहीं पड़ा उन्हें तो उसी के लिए कहते हैं, शस्त्री मरनी तो कहते हैं कि इसे विरोध नहीं करना चाहिए मरनी से पर राजा या स्वामी उसे भी विरोध नहीं करना चाहिए वो शक्तिशाली होता है सब जो सब व्यक्ति है मैं मूर्ख मूर्ख से भी पैर नहीं करना मूर्ख व्यक्ति कभी कभी छोटी सी बात के लेकर के वो बहुत बड़ी बहान पहुंचा एक व्यक्ति किसी के पैसे लेने थे अभी हाल की बात नहीं बहुत पहले की बात है लेन देन के साथ में डेढ़ रुपए किसी के पास थे वो देता नहीं था तो वो जो जिसके के डेढ़ रुपए थे वो जरा ठस बुद्धि का था उसने ये परवाह नहीं किया कि इसको हमारे मारेंगे परिणाम क्या होगा एक दिन उसने मांगा उसने नहीं दिया जिस दिन मारते मारते मारी डाला उसे डेढ़ रुपए के पीछे मांगा कभी कभी लोग जो इस प्रकार के होते हैं ये शस्त्री मर्मी प्रबुल धनी, कहते धनी व्यक्ति से भी वैध नहीं करना चाहिए धनी व्यक्ति के बाहरी करो वो उसके का धन के बल बाद ऊपर वो ज्यादा शक्ति धनी व्यक्ति भी शक्तिशाली होता और वैध आप जानते हैं वैध से भी सत्यशाल करो ये कौन उसमें बताने की है से दुश्मनी कर दो बैठ दवाई की दे रहे तो? भी नहीं कुछ कर सकते हैं। ने हमको दे दिया दवाइया वो तो कह रहे हम दवाई देखिए ऐसे करके बैद से भी वो नहीं करना चाहिए बंदी और कवि ये लोग ये लोग हैं ये है। बंदी लोग राजा के पास रहते थे तो ये है ये राजा के गोलगाम जाते हैं चिल्लाते हैं, राजा ऐसे हैं ऐसे है अगर उसे बंदी से जो है विरोध कर रहे तो राजा के की उसकी जो बदनामी करने लगे शहर भर में घूम घूम करके कविता वो सुनाने लगे कि राजा मूर्ख है और द्र, द्र द्राचारी है भ्रष्टाचारी है बस वो गाता फेरे गाता तेरे फे गाता तेरे कर दो इसलिए इनको ये कवि जो ये कवि भी इनसे भी बैठ नहीं करना चाहिए तो ये बंदी हैं कवि हैं ये विरोध करके निंदा करने के इनका डर निंदा करने से और भानसपी के माने है रसोइया <laughs> रसोइया जो खाना बनाता है और जिसके क्या हुआ खाना खाते हैं उसी से बैठ कर हाँ? कि जैसे बैठे दवा दे, दे खाने वाला और खाना बनाने में फिर लोगों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए ये का है। और ये चाणक्य नीति में चाणक के भी पुस्तक है चाणक्य नीति तो उसमें राजनीति भी है लोकनीति भी है उसमें इस प्रकार का आता है ये नौ प्रकार के जो है ये चारक ने कहा कि नौ लोगों से नहीं करना चाहिए, ने उसी अनुवाद कर दिया इसे पता की लाइब्रेरी बहुत मरना तब उसने मारीस ने देखा की अब तो दोनों प्रकार से मर नहीं मरना अब अगर अगर हम जो है वो तो करते करते हैं तो ही माता और अगर का नहीं करते, के पास जाते, जाते तो मृत्यु अब, अब तो आई है। तो अब बस बात यह है कि आप कैसे आप कैसे चाहते हो बस सिलेक्ट टलने की बात नहीं है कि बस बात नहीं रहेगी कि कौन सी मृत्यु तुम चाहते हो जो आपने पसंद कर तो ले तुम्हें से उभय देखा नहीं मरना तब का सरकने तो सोचा कि भगवान की शरण में चलो उन्हीं के पान से मरो बस यही मृत्यु अच्छी है रावण के हाथ से मरने के बजाय अपने शास्त्रों में यह भी है ये है कि किसी बाकी के हाथ से मरना आ, ये भी दुर्भाग्य की बात है अगर कोई पुण्यात्मा हो ऋषि हो मुनि हो ज्ञानी हो वो एक बार मार भी दे तो उसके मारने से व्यक्ति ही जाए, जाए। नहीं लेकिन अगर कोई वो पापी दुराचारी भ्रष्टाचारी अगर मार दे तो ऐसे व्यक्ति को मरने पर वो नरक जाए इसलिए मृत्यु किसके आरोप होती है तो ये भी विचार सक तो कहते हैं कि मृत्यु तो अगर इसके भगवान राम का से होती है तो चलो ठीक है तब तक आएगा उत्तर वो सोचने लगा कि अगर हम इससे और ज्यादा बहस करते हैं तो यह अभागत दुर्भागी राम क्या करेगा उत्तर देश में ही बदब तो प्रिये मुझे मार देगा मैंने ज्यादा मातक इससे नहीं करना चाहिए हु? अगर भगवान के हाथों से मरना है तब तो इसके रावण से ज्यादा अभ्य करना अच्छा नहीं है ज्यादा उत्तेजित न हो कहीं मार न दे तो उतर दे तो पता लागे, बस ये अच्छा है जाएंगे वहां भगवान राम बाण मारेंगे उनके बाढ़ से मर जाएंगे तो भी अच्छा है असान न संगा ऐसे समझ करके तुम तुरंत ही बोला चलो हम चलते तैयार रावण तैयार भी चलो मैं रावण करके रावण तो जहाज से जहाज पर बैठ गया उनके। ने अपना किया, बर बर बर उड़ा और चल करके दंडकार वही दंडकार जहाँ पर ये रहते थे इनका पंचवती थी वहां से दूर ही उसने अपना जहाज उतार दिया और उतार करके मारी से कह दिया बन करके पहुंचो जहाँ ये हैं वहां हिरण बन कर पहुंचो बस। जाने संगा। चला राम प्रेमी अब देखो मारी जब जा रामगा सब कार्य करने के लिए तो वही भगवान को वैसे ध्यान बराबर करता रहता था भगवान के हृदय में उनके प्रेम हुई है तो उसको अब बार बार भगवान का प्रेम पूर्वक उसके हृदय में भगवान का स्मरण करता हुआ और राम के साथ चला जा रहा था और मन अति हरस जनावनते ही अब प्रसन्न भी था इस बात की चलो भगवान राम के बाण से हम मारे जाएंगे इस खुशी में प्रसन्न था लेकिन भीतर भीतर ही वो प्रसन्न था ऊपर से तो रावण को ये दिखा, दिखा रहा था कि हम बहुत डरे हुए हैं और हम तुम्हारे आचरण से बहुत दुखी है ऊपर से तो ये दिखाया हो भीतर से खुश अब ऐसा भी होता कि दो दो प्रकार के वृत्ति ऊपर से दुखी से है तो ऊपर से कि हम बहुत दुखी हैं, तो हमको लिए जा रहे हो हम तो मरे <coughs> लेकिन अपने आप प्रसन्न <coughs> मन हर्ष जनावनते ही आज देखी हूँ परम सने ही वो सोचता थे कितने दिन हो गए अब भगवान के दर्शन मुझे फिर प्राप्त होंगे इसे पता विश्वास था भगवान ने उन्हें अवतार दिया था ये वो समझ रहा था इसे जाकर के भगवान के दर्शन मुझे फिर प्राप्त होंगे वो तो अब तीनों के दर्शन नहीं होंगे भगवान राम के के के दर्शन तो होंगे होंगे लक्ष्मण सीता जी भी ये और प्रसन्नता इसलिए फिर वो निज परम प्रीतम देखो जन सफल कर सुख पाणी हो सोचता था जब हमारे परम प्रेम स्वरूप भगवान श्री राम जी जहा उनको हम देखेंगे तो हमारे नेत्र से हमको। श्री सहित अनुज की श्री सहित सीता जी सहित, अनुज समेत लक्ष्मण जी समेत मैंने तीनों भगवान राम तो सीताजी लक्ष्मण जी इनके सबको ये भगवान के, के, के चरण अपने मन में धारण करेंगे उनके दर्शन करेंगे और दर्शन उनके चरण अपने हृदय में धारण करूंगा बस ये इस प्रकार से भगवान के प्रेम से परिपूर्ण होता हुआ वो चला जा रहा था भगवान के सामने वाला और वो ये भी जानता था तो कि मारे जाएंगे तब तो अब आगे क्या कर सोचता है मन में निर्माण गायक क्रोध जाकर भगति अवश्य बस करेगी <coughs> कहते हैं वो तो निर्वाणायक है भगवान भगवान निर्वाणायक क्रोध जाकर भगवान तो अगर पसंद होते हैं तो क्या कहने पसंद है तो प्रसन्न भगवान सब कुछ कर सकते हैं सब कुछ दे सकते हैं लेकिन अगर भगवान नाराज भी हो क्रोध भी करें तो भी जिसके ऊपर क्रोध करते हो उसका कोई नुकसान नहीं हा? भी खायदा। क्या फायदा चलो मारेंगे ज्यादा ज्यादा तो निर्वाण प्राप्त हो जाएगा निर्वाण के बने मुक्ति भगवान क्रोध करे तो मुक्ति और भगवान प्रसन्न हो जाए तो धन संपत्ति दे दे परिवार दे दें सबको लौकिक सुख दे दें दे। तो बताओ भगवान को प्रसन्न होना अच्छा है कि भगवान का इन मारा अच्छा है ऐसे सोचता है अब क्योंकि वो जा रहा है भगवान बाढ़ मारेंगे तो उस, वो उसी निशानता से कर रहा है अपने मन में कहता जो भगवान हमारे ऊपर कृपा न करें वरदान ना दे कोई हमारे ऊपर और कोई करना दया ना करें क्रोध नहीं करेंगे तो भी अच्छा है ऐसे सोचता जा रहा है जब क्रोध करेंगे बाढ़ मारेंगे हम मरेंगे वो भी अच्छा है वो तो और भी अच्छा है ऐसे करके सोचता चला जा रहा है तो कहते निर्माण दायक क्रोध जाकर और फिर भगती अवसर बस करी और भगवान की अगर भक्ति है किसी के में तो तो फिर क्या कहने भक्ति की यह महिमा है कि जो किसी के बस में नहीं होता है भक्ति उसको भी बस में कर लेती अवसई कि मन वो किसी के बस में नहीं है परमात्मा किसी के बस में नहीं है इसलिए अवसर बस करी भक्ति है उस परमात्मा को भी बस में कर देती है ये भक्ति की महिमा भगवान भगत के बस में होते आए। बा, ही बात कहते हैं <coughs> भक्त तो भगवान तो स्वतंत्र है सर्वतंत्र स्वतंत्र है वो किसके बस में आ सकते हैं लेकिन अगर किसी के बस में हो सकते हैं तो भक्तों के प्रेम के बस में हो सकते हैं कोई उनको अपने बस में नहीं कर सकता निर्माण वो अपने हाथ से धनुष लेकर धनुष के ऊपर माल चढ़ा करके, करके छोड़ेंगे और मेरा पद करेंगे तो वो तो बहुत अच्छा है सुख सागर हरी भगवान तो जो है सुख के सागर आनंद सिंधु वे अगर हम मारेंगे तो क्या होगा अगर मान लो कहीं आपको एक सरोवर हो और उसमें अमृत भरा हो आनंद में भरा हो आपसे कहकर छूट पड़ो इसमें हा? तो कि मर गए तो? अरे साहब जब वो तो आनंद का सिंधु है और अमृत का सिंधु है तो उसमें कूदने पर आप मर कैसे जाओ नहीं? वो तो बहुत अच्छी बात तो उसमें डुबकी लगाओ और अमर हो जाओ जब तक उसमें डूबते नहीं तब तक, तक मन धर्मा है मरने वाले तब तक, तक है जब तक अमृत के कुंड में डूबते नहीं देखो उल्टी बात है अगर अपने आप को उस अमृत के सिंधु से अपने आप को अलग बनाए रखो तो मर धर्मा बने रहो तो बार बार मरो बार बार जियो और उस अमृत सिंधु परमात्मा आनंद सिंधु अमृत सिंधु है, है डूब जाओ तो लगेगा तो ये तो मर जाएगा लेकिन बात ये है कि अमर हो जाएगा ये ये बात इसलिए वो कहता है कि भगवान अपने जाएगी मारेंगे तो लगता कैसे है जैसे कि मारेंगे मारें और हम मरेंगे लेकिन मरेंगे नहीं हम तो परमाणु समुद्र में पहुंच जाएंगे आनंद में पहुंच जाएंगे ये इस प्रकार से सोचता हुआ वो रावण के साथ पहुंचा जाकर के फिर, और धरे हमारे, हम हमारे पीछे, पीछे दौड़ते तो हम लुपते छिपते हुए घर घर भागेंगे तो जहाँ जहाँ पाएंगे ता ता ता हमारे पीछे दौड़ेंगे तो उस समय जब वो हमारे पीछे दौड़ रहे होंगे उनके दर्शन करने के लिए हमें खूब हम इस बार इस प्रकार से हम बार बार भगवान के दर्शन करते हुए भागते रहेंगे बार बार उनके अनेक बार उनके दर्शन प्राप्त होंगे मत पाचे धर धावत और हरेक सरा सम्मान धर धावत में पकड़ने के लिए दौड़ेंगे मारने के लिए दौड़ेंगे तो धरे सरासन बान धनुष बाण धारण किए हमारे पीछे दौड़ेंगे तो फिर फिर प्रभु भी लोग किया हूँ तो बार बार भगवान को हम देखेंगे उनके दर्शन हम को प्राप्त होंगे और धन्य नमो सम आम फिर भला हमारे समान और कौन धन्य होगा जिसको भगवान के दर्शन हो रहे हो और वो भगवान अब देखो वैसे तो संसार में क्या होता है धन्यता यहाँ किस बात की है? कि भगवान के पीछे भक्त दौड़ते हैं है? और भगवान दिखाई नहीं देते मिलते नहीं हैं दौड़ लगाए हैं ये पढ़ो वो करो ये सत्सन करो वो करो या चिंतन करो वो उपासना भर के काम के लिए कर रहे हैं भगवान के पीछे दौड़ रहे हैं और वो कहता है कि मेरे पीछे भगवान दौड़ेंगे मैं भागूंगा भगवान मेरे पीछे दौड़ेंगे तो मैं धन्य हूँ कि और दूसरे भक्त लोग धन्य है मेरे समान भक्त वे भक्त धन्य नहीं है जो भगवान के पीछे दौड़ते और भगवान के दर्शन भी भी प्राप्त होंगे इस प्रकार से उनके से उनके मारा जाऊंगा साथ चलते चलते फिर वहां दंडकार अब ये इसको यहीं कहीं छोड़ देते हैं समय थोड़ा सा भरी पांच सात मिनट लेकिन गया गया आगे बढ़ी बहुत नहीं। थोड़ी नहीं ज्यादा हैं, तो उनको आप लेंगे। हमने ये कुछ जानकारी के लिए कर कर के दिया है, इसको भी देखें क्या करते है। कहते सीता जी का अधिनय समाना तथा छाया मूर्ति का वहां रख देने के विषय में बालकी राम बाल्मीकि रामायण से भी कृपया प्रकाश डाले जब सीता जी की छाया मूर्ति रह गई, तो, तो सुंदर कांड में हनुमान के दिए गए आशीर्वाद होता oh, बल शील निधाना अजर अमर गुरु निध <स्थाथ> ये भी हुआ उन्होंने आशीर्वाद दिया तथा लोक लिहाज की दृष्टि में रख करके सीता को जब वो माँ बनने वाली थी वाल्मीकि आश्रम में क्यों छोड़वाया तो ये तो बहुत हैं। ये तो एक अभी थोड़ी ही बातें लिखी हुई है इन सब बातों के ऊपर विचार करना चाहिए अगर किसी भी चित्र में ध्यान में ये सब बातें आती है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन थोड़ा परिश्रम नहीं करना चाहिए इतना नहीं है कि जहां जिज्ञासा मन में हुई और बस उसके बाद में करना करना कुछ नहीं और बस पूछ दो तो। पता पता जाए बता दो कोई जैसे मान लो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने इस संबंध में क्या कहा तो हम ही क्यों बता रहे वाल्मीकि रामायण दो पढ़ो क्या पढ़ने नहीं आती उसमें हिंदी में कहते हैं तो संस्कृत में अरे हिंदी मनवा उसको पढ़ लो आप उसको पढ़ करके जान लो इस प्रकार से देखो तो थोड़ा ये असल में इसलिए कहते हैं ये नहीं कहते हैं कि हम जो उसको नियम इसी प्रकार का है व्यक्ति को जब जिज्ञासा हो तो बहुत अच्छी बात है जिज्ञासा जो है बड़े सौभाग्य की बात है हृदय में उत्पन्न होती है तो उस जिज्ञासा की पूर्ति व्यक्ति को अपने परिश्रम से जहाँ तक हो तहाँ तक कर उसे करना चाहिए जो बात व्यक्ति को अपने परिश्रम से प्रयास से न प्राप्त हो तब वो आगे की बात को पूछे अब जैसे बाग्यू की रामायण को आप आकर के पढ़ सकते हैं पढ़ करके देखिए और पढ़ने के बाद में भी आपको वहां कुछ आपको बात समझ में ना आती हो कि ऐसा लिखा यहाँ ऐसा लिखा तो अब क्या करेंगे आप? अब वहा आपका प्रयास काम नहीं चलता तब आप पूछो भाई हमने अपनी पूरी कोशिश की तो यहां से हमें समझ में नहीं आता आप बताइए ये नियम है इसी प्रकार का मैं इस प्रकार से इसलिए बता रहे हैं <coughs> कि नियम इसी प्रकार का है जिज्ञासा हो उसको जानने का प्रयास करना कि कफर्ष करना चाहिए उसका <coughs> दूसरी बात ये है <coughs> कि अगर मान लो इस प्रकार से ये जो कुछ भी लिखा हो मानवीय ने लिखा हो लिखा होगा उसको अपन करोगे तो चलने दूसरी बात ये कि अगर ये कहते हैं कि सीता जी ने उनको फिर छाया मात्र सीता थी उन्होंने हनुमान जी को इस प्रकार का आशीर्वाद दिया तो आप लिखते हैं कि आशीर्वाद दिया दिया तो दिया आपको उसके संबंध में कोई और तो ऑब्जेक्शन है नहीं है आपने ये तो नहीं लिखा कि वो आशीर्वाद नहीं दे सकती थी या उनका आशीर्वाद झूठा हो गया होगा या हनुमान जी ने उनसे आशीर्वाद क्यों चाह ये तो कोई प्रश्न आपका है नहीं आप तो शुक्र ये लिखते हैं कि सुंदर में देखते हैं कि उन्होंने सीता जी ने उनको आशीर्वाद दिया दिया तो अच्छा। क्या दिया? <laughs> <laughs> कोई प्रश्न आप, <laughs> तो ये कहते हैं कि जब सीता जी की छाया छायाभूति रह गई तो फिर सुंदरकांड में हनुमान के दिए गए आशीर्वाद हों बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि बस इसके बाद में कोई प्रश्न नहीं इसके बाद में फिर यह है तथा तो लोक लिहाज की दृष्टि में देख कर सीता को जब वो मां बनने वाली थी वाल्मीकि आश्रम में क्यों छोड़वाया एक नहीं हजारों बार इस प्रकार की बात आ चुकी और हजारों विद्वानों ने इसके ऊपर लिखा हुआ है अगर आप वही पढ़े तो आप देखेंगे तो आपको तो इसका समाधान एक दो नहीं मिलेंगे आपसे बहुत लेखकों के लेख लिखने मिल बहुत साहित्य संबंध में है तो वो आप साहित्य ढूंढो पढ़ो और जब वो साहित्य में पढ़ने के बाद में भी आपका संतोष ना हो तब कहेंगे मैंने इनका भी उत्तर पढ़ा इनका भी पढ़ा इनका भी पढ़ा इनका भी पढ़ा, इनका भी पढ़ा। अभी हमारे चित्त में बात साफ नहीं समझ में आती है तो एक तो बात भी है आप समझते हो कि पहली बार प्रश्न आया है ऐसा नहीं है हा? यह प्रश्न जो है वो समाज में अगणित बार उठाया गया और ऐसा भी नहीं कि किसी ने उत्तर न दिया हो बहुत लोगों ने इसको उत्तर भी दिए हैं जो उत्तर दिए हैं उनको खोजना चाहिए सब उपलब्ध है परिश्रम करें लाइब्रेरी देखें उनमें पुस्तकों को देखें उनके ऊपर सब सब लोगों ने इस पर लिखा हुआ दूसरी बात यह है कि सीता जी के वाल्मीक आश्रम में छोड़ने की जो बात है वो रामायण तुलसीदास ने कहीं रामायण तो तक पर ये चर्चा तुलसीदास जी ने नहीं की तुलसीदास जी जो हैं, अन्य जितने भी रामकथा कहने वाले हैं लिखने वाले हैं उनमें से तुलसीदास जी जो हैं, सबसे अधिक मर्यादा का निर्वाह करने वाले ये सभी विद्वानों का मत है संस्कृत के इतने लेखक हो गए हैं उन्होंने भी राम कथा लिखी या और कथाएं लिखी तो उसमें बहुत जगह ऐसा लगता है जैसे कि मर्यादा का का उल्लंघन करके भी वो लिख गए हैं कह गए हैं लेकिन तुलसीदास ने मर्यादा का बहुत ध्यान रखा उदाहरण के रूप में देखे जब भगवान राम और लक्ष्मण सीताजी के साथ में गंगा जी के किनारे सर्गबेरपुर पहुंचे और सुमंत्र जो है उनको भगवान राम ने लौटाल दिया और स्वयं नाव में बैठकर के पार होने लगे तब उस समय सुमंत्र जी ने बहुत प्रार्थना की वापस चलने के लिए उस समय लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कुछ और उन्होंने महाराज दशरथ के लिए कुछ अपशब्द कहे हुँ? तो वहां पर तुलसीदास ने केवल यही कहा कि लक्ष्मण जी ने कुछ कहा लेकिन क्या कहा तुलसीदास ही नहीं कहते अब किसी को ये मार्ग पर जानने के क्या कहा जानने नहीं हो उसको तो आप बाल्मीकि रामायण पढ़ो तो वहां वो सब बातें मिलेंगी आप देखेंगे अपने व्यवहार में भी कहीं तो किसी की चर्चा आप करो और कहो तो उसने उस व्यक्ति को गाली दी तो आप पूछे पूछे हम कहा आपने क्या गाली दी अरे क्या बताओ गाली दी बहुत खराब गाली दी है, है। अब आप बताते क्यों नहीं क्या गाली दी क्योंकि अब एक व्यक्ति ने अपने मुंह से वो गाली दी तो आप सोचेंगे कि हमको अपने मुंह से रिपीट नहीं करना चाहिए कोई अच्छी बात नहीं है ये मर्यादा विरुद्ध बात है तो तुलसी ने इस प्रकार की मर्यादाओं का अत्यधिक पालन किया उसी में उन्होंने ये भी देखा कि सीता जी के परित्याग की कथा को अगर हम वर्णन करते हैं तो वो हमारी कम से कम वो कथा सकते हो भले ही इतिहास की दृष्टि से लेकिन तुलसीदास जी को लगता है हम हमारी मर्यादा के अनुसार वो नहीं है तुलसीदास जी बहुत डिसिप्लिनियन है वो सोचते हैं कि इस प्रकार की कथा नहीं बोलनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए तो उन्होंने कही नहीं है इसलिए उसके ऊपर ज्यादा माना मत नहीं करना चाहिए कि क्यों उस प्रकार का हुआ लेकिन फिर भी जो संतों महात्माओं का अन्य लोगों का कथन है इस संबंध में उनका ये कहना है कि सीता जी का जो परित्याग भगवान राम ने किया वो कोई इस कारण से नहीं किया जैसे इसमें लिखा है कि लोग लिहाज की दृष्टि में रखकर के सीता का त्याग किया ऐसा नहीं किया वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे उसमें इसकी चर्चा आती है तो भी भगवान राम ने हाज के काल से सीता का पर्याग नहीं किया है वहां भगवान राम एक राज सिंहासन पर बैठे हैं राजा हैं और उनको राम राज्य की स्थापना करनी है और रामराज्य का एक सूत्र यह भी है कि राजा ऐसा होना चाहिए कि प्रजा में किसी भी एक व्यक्ति के भी मन में विरोध की भावना न हो तरह से नहीं कि सब प्रजा एकता से विरोध करती रहे लेकिन हमें किसी की बात नहीं सुनना काल में तेल डाल करके हमें अपना काम करना है ये राजनीति विरुद्ध बात है भगवान राम ने ये स्थापना की कि अगर कोई जरा भी एक बात भी कोई शासन के विरुद्ध कोई बात बोलता है तो उसको एक बात उसकी बात भी साधारण से साधारण व्यक्ति की भी बात भी सुनी जाएगी और सुनी नहीं जाएगी उसको लेकर के उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा पालन किया जाएगा ये नहीं कि आप तो भाई भगवान राम और वशि की बातें तो सुनते हो ऋषियों की बातें सुनते हो एक धोबी सोधी गांव का अगर नगर का है उसकी बात तो आप सुनते ही नहीं समझते हो तो पागल बेकूफ है भगवान कहते तो नहीं उसकी भी बात जो है उसकी जो बात सुनी जाएगी और कोई राज्य में कोई इस प्रकार का विरोध करने वाला न हो इसके लिए अन्य लोगों के लिए एक कठोर अनुशासन स्थापित करने के लिए उन्होंने सीता जी का परित्याग कर लिया एक बात तो बात बताई इस प्रकार से आप देखेंगे जब इस प्रकार के आर्टिकल आप पढ़े जो लोगों ने लिखे हैं उसमें लोगों का ये भी कहना है कि भगवान राम समझते थे कि लवर पुष्प का जन्म ये यहाँ पर होगा राजभवन में <tos> तो जिस प्रकार का हम चाहते हैं कि लोग कुछ बने उस प्रकार के बन नहीं पाएंगे इसलिए इनको बाल्मीकि जन्म देना चाहिए बली सीताजी को कष्ट लगे तकलीफ हो <coughs> <coughs> लेकिन वही होना चाहिए अब भी कभी कभी देखते हैं लोग बाग जैसे एक तो ये है कि बच्चों का अपने बहुत प्रेम होता है तो जहां जिस गाँव जिस शहर में माँ बाप है अपने बच्चों को वही पढ़ाते हैं और फिर अपने शहर में भी कहीं तीन दिन चार दिन छह मिन दूर अगर कहीं अच्छा स्कूल तो मान भेजेंगे